जय जय गुरु गौरा गंधर्व गिरधारी जी जाए। की जय अकर मठ की जय अशे गुरुपात पद्म शिशी लक्ति प्रमोदी गोस्वामी गुरु महाराज के परमांस गुरुदेव अभिन्न गुरुपाद पद्म तलाभ अश्व परमाश्य शिशिर भक्ति देव माधव गुरु श्री महाराज जी की जय मध्य शिक्षा गुरु श्री चैतन्य गुरी मठे वर्तमान नाच्यपिशिर भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी की जय बात जय अनंत करे वैष्णव बिंदु की जय पूजनिय वैष्णव बिंदु की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरिनाम प्रभु की जय गौर पे माने हंदे गुरुपद भक्त बिंद सामान्यतम श्रीचैतन प्रभु वंदे नीत नंदसबोदित श्रीनंद नंद बंदेराधिकरण्दय गोपीजन सामूतम विन्दा मनोहर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे बीजित ऋषिक वायुभिरा दुरगम जय यमति लोलोम पाय खिद ृत समय श्री सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वी प्रोपा जे कृष्ण प्रीति अनुसंधान नाम हल भक्ति शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वी प्रोपा जानी कृष्ण प्रियता अनुसंधान नाम हलो भक्ति और लोकप्रियता अनुसंधान नाम हलो अभक्ति शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती को श्री ने बताएं जे कृष्ण प्रियता अनुसंधान का नाम भक्ति है और लोकप्रियता अनुसंधान का नाम अभक्ति है इस बात को चिल्ला चिल्ला कर लाखों करोड़ों आदमी का सामने बोलना इसका नाम ही हो लो दैट इज कॉल एक्चुअल प्रीचिंग इस बात को खुल्ला खुला, में लाखों करोड़ों आदमी का साथ चिल्ला चिल्ला कर निर्भीक होकर बोलने का नाम भक्ति है बाकी जो बातें हैं इसका बारे में सरस्वती ठाकुर ने बताए ए फ्लैटरिंग पर्सन कैन नेवर बीकम ए प्रीचिंग पर्सनैलिटी ंग करने वाले कभी प्रचारक नहीं हो सकता सच्चाई का सामना करना सबको का बस का काम नहीं है सिलो सरस्वती ठाकुर जी ने बताए जे प्राण अचे जाल सेहतु प्रचार हर आदमी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हैं महाराज तो हमारा तो प्राण है तो हम भी प्रीचिंग कर सकता है नो नॉट एट ऑल हर आदमी बोलते है हमारा प्राण है एज बायोलॉजिकल साइंस You can deserve that you have life. So इसमें पहुपाध जी बताते हैं ये लोग बोले कि हम प्रचार कर सकता है पहुपात बोले ना ये प्रचार नहीं कर सकता प्राण आशे जार से हितुप्रचार ये प्राण का अर्थ क्या है वाट यू अंडरस्टैंड पहला बात तो यह है पहुपाध जी ने बड़ा बड़ा विद्वान समाज में अभिमान व्यक्ति का सामने ये बात पहले ही हरिकथा का पहले बोलते थे जो मेटेरियल एडुकेटेड पीपल हैव समय इन दार्ट पोपा जी बोलते थे इफ आई सीक द पाथ लीडिंग टू द इ गुड देन आई मस्ट यो द काउंटलेस वर्सिस ऑफ पॉपुलर विजडम एंड लिसन ओनली टू दैट ऑफ द रियलाइज्ड सोल हम हजारों आदमी का बात नहीं सुन सकते पागल का आदमी हजारों बात बोल सके लेकिन उसका बात हम नहीं सुनेंगे हम शिलाभक्तिवल अस्तित्व को श्री महाराज जैसा जब प्रतिष्ठित वैष्णव है उनके बात हम सुनेंगे बड़ा बड़ा स्कॉलर है समाज में बड़ा पंडित है आया हमको बहुत बुद्धि देने का सलाह देने के लिए आएंगे हमारा सामने लेकिन हम उन सब आदमियों का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है अगर वास्तव सत्यों को जानना चाहते हो तो आपको वास्तव सत्य का सम्मीन होने का हिम्मत रखना चाहिए परम पूजवा श्रीला केशव गोसाई महाराज बोलते थे जे निरपेक्ष ना ही ले धर्म ना जाए रखने कान खुलकर ये सुनना चाहिए हम लोगों को श्रीलो केशव गोसाई महाराज जी ने बताए श्री चैतन्य चरतामित्व में श्रीलो कृष्णदास कविदास गोस्वामी का जो ये जो कहना है जे निरपेक्ष ना ही ले धर्म ना जाए रखने श्रीलो केशव गोसाई महाराज जी ने बताए ये परम स्वत्व वस्तु को आपका सामने हम बोलने जाए जगतवासी का सामने हमको लखों आक्रमण का सम्मीन होना पड़े बहुत आदमी हमको आक्रमण करने आएगा श्री लोकेश को श्री महाराज जी ने बताए सच्चाई बोलने जाओ रूप रघुनाथ का कथा बोलने जाओ पहुपा जी का कथा बोलने जाओ हर आदमी आक्रमण करने आएगा फिर भी पोपाद जी ने बताए कि हम गुरु गौरांगों का कथा गुरुवर्गो का कथा निर्भीघ होकर हमारा गुरुचरण का छत्र छाया पर खड़ा होकर उसी बात को चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे चाहे आप हमारे ऊपर संतुष्ट हो या नहीं हो दैट ड मैटर लेकिन सच्चा सुनना चाहिए क्योंकि आप भजन में आए हो यहां जो जो बात पहले चर्चा किया था दो मिनट पहले ये प्राण अच्छे जार से प्रचार हर आदमी बोलेंगे ये हमारा प्राण है लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने ये प्राण कथा को प्रतिष्ठा किया आप लोग प्राण ये शब्दों के द्वारा क्या अर्थों तो समझोगे या भक्ति विनोद ने बताए सुंदर जे मिनोद ठाकुर ने सुंदर बताया जे प्राणाचे बताया सुंदर भूल गया अभी भक्ति मिनोद ठाकुर ने बताया सिखाए स्वर्णागति भक्तर प्राण देखो ये महाजन एक जगह ऐसा बात बोला आ कीर्तन में भक्ति ठाकुर जी ने ये बात आपका साफा कर दिया परिष्कार कर दिया जे ये प्राण सिखाए शरणागति भक्त प्राण जिसका अंदर में शरणागति नहीं है वो कीर्तन क्या करेगा जिसका अंदर में स्वर्णागति नहीं है गुरुचरण में वो कीर्तन करते बैठे तो हमको हंसी लगता है आप लोग को तो तलिया हो तो ऐसा करके हम लोग लगे युवा फूल आप लोग बोका हो जिसका सामने सच्चाई का कीर्तन हो तो उसका अगर समझ में आए तो ये सच्चा बात है तो ठीक है अगर आप उसको दुश्मन मनोगे तो कोई काम का नहीं है इसलिए बोला प्राणा से प्रचार और यह बताया भक्ति में ठाकुर ने जे सिखाए शवरणागति भक्त प्राण एक प्रतिष्ठित वैष्णव हम ई जो कॉम्प्लीकेशी है इसको खुल्ला में खुल्ला बोलना चाहते है ताकि कोई भी आदमी शिलोभक्ति वल अतित्व को श्री महाराज को उल्टा ना समझे शास्त्रों में बताते हैं ये सदगुरु अभी हमने अंग्रेजी में बताया था इफ आई सिख दीडिंग टू दिल गुड ये बताए थे जो शिलोभक्ति वलित्व तो श्री महाराज तत्व ज्ञानी पुरुष है अब बात यह होता है कि तत्वज्ञानी पुरुष के चरण में आश्रय लेने का साथ साथ हमारा अज्ञान नहीं रहना चाहिए सिर्फ पोपा जी ये बात को खुला है जो ऑर्डिनरी दीक्षा साधारण दीक्षा और वास्तव दीक्षा इनको समान ज्ञान मत करो जिन्होंने गुरुचरण में शत प्रतिशत हंड्रेड परसेंट अपने को समर्पण किया है उसके द्वारा वास्तव तो दीक्षा कार्य संपन्न होते हैं और जो गुरुचरण में रूप ने अपनों को नहीं देते हैं इनके द्वारा जो दीक्षा कार्य जो अपरली होता है दीक्षा लिया है हम बोलते हैं इसके द्वारा उपाध्य बोलते हैं इसको थोड़ा सुकृति संचय होगा इसको भगवत सेवा में अधिकार नहीं होता कान खुलकर सुन लो जब वास्तव तो दीक्षा नहीं होता है तो उनके भगवत सेवा में वास्तव तो अधिकार नहीं होता है पोपाजी बोलते हैं उनको सुकृति संचय होता है सुकृति ही कैन गेट समी वास्तव उसका भक्ति नहीं होगा परिपूर्ण रूप से देने के बाद तब अपरागित जगत का जो प्लेटफॉर्म है अपरागित जगत का गुरुजी उसका सेवा शुरू होगा प्रागृत भूमिका में रहकर अपरागित जगत का गुरुजी का सेवा हो नहीं पाता लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेवा आभास सेवा आभा ये होते होते धीरे धीरे अगर अपने को रेक्टिफाई करने का इच्छा है क्योंकि साधन भक्ति का पहला अंग ये है जो साधक अपना अंदर में जो दोष है उसको रेक्टिफाई करना नहीं चाहता वो साधक नहीं है पहले कान खुलकर सुनो चाहे लाल कपड़ हो चाहे सन्यास हो चाहे साधा बेस हो कोई भी बेस हो जिसका अंदर में हजारों लाखों दोष है वो अपना दोष को देख नहीं सकता और कोई साधु संत महात्मा दिखा दे वो मान नहीं सकता वो अपने को रेक्टिफाई करने का कोई इच्छा नहीं है तो वो साधक वो साधक भूमिका में भी नहीं है वो साधक नहीं है सिद्धों तो छोड़ दो वो साधक भी नहीं है उसको साधक ने बोला नहीं जाएगा बोपा जी ने बोले हैं सर्वस्व गुरुचरण में समर्पण करने का साथ सा, तब दीक्षा नामक वास्तव तो जो दीक्षा है वो सम्पन्न होते हैं नहीं तो दीक्षा कर्म का जो एपर एंड है उसके द्वारा जो समाज में जो दीक्षा होते हैं सब आदमी बोलते दीक्षा हुआ है इसके द्वारा समाज वैष्णव समाज में व्यवस्थित जो शिक्षा ये हो नहीं पाता बात ये है जब बद्ध समर्पण कर साथ साथ गुरुचरण में आत्मसमर्पण करते हैं तो अब दीक्षा का साथ तो गुरु उसका अंदर में दिव्य ज्ञान देते हैं सदगुरु का लक्षण है कोई किसी ने दिखा नहीं दस साल हो गया पोपाजी तो बोलते ये दावी करता है दस साल दिखा हो गया इसका कैसा दिखा हुआ वो अभी भी अज्ञान में पड़ा हुआ है पोपाजी बोलते हैं ये अगर वो दिखा हुआ है लेकिन उसका दिव्य ज्ञान का कोई उन्मेष नहीं हुआ तो कैसा दिखा लिया है वो चालीस साल हो गया दिखा लिया उसका तो दिखा नहीं हुआ अब बात प्रश्न होता है सिला भक्ति वाल चित्र सदगुरु है या तो सदगुरु का कमी नहीं रह सकता है सदगुरु का तत्व काल बताया था थोड़ा कृपा सिंधु सुसम पूर्ण सर्व सत्कार निष्प्रिय हो सर्वत सिद्ध हो सर्विद्या विशारदा सर्व संशय संशे अनोलस रा, गुरु राहित तो। जब गुरुजी गुरु, गुरु तत्व का ये जो कंडीशन है जो कंडीशन है ये गुरुजी का जो तत्व है ये फुलफिल हो ए, तो वो सदगुरु होता है नहीं तो सदगुरु का आसन में कैसे बोल शिष्यों का अंदर का जो संशय है छिन्न करना पड़ेगा दिक्कत लेने का बाद भी हमारा अंदर में इच्छा है हम नरक में ही रहेगा चाहे संत महात्मा जितना भी बोले हमारा क्या आता जाता है तो मठ नहीं चलेगा मठ नहीं चलेगा या तो शिष्य का आत्मसव पद का डेफिशिय शिषो गुरुचरण में आत्मसमर्पण नहीं किया गौड़िया मठ का सिक्का नहीं लेना चाहता है सिर्फ बहाना बनाते हैं नाटकबाजी करते हैं इसके द्वारा प्रचार नहीं होगा भक्ति मठपनली बोल दिया है इसके द्वारा नेगेटिव पिचिंग होगा नेगेटिव पिचिंग पॉजिटिव पिचिंग एंड नेगेटिव पिचिंग दोनों को जानना चाहिए ध्यान देना चाहिए पॉजिटिव पिचिंग किसको बोलता है ये प्रहुपात जी ने बताए एक एक आचरणशील जो गौड़िया मठ जो साधु है जो चैतन्य महाप्रभु का आचार आचरण अपना जिंदगी में ग्रहण किया है और अपना जिंदगी दे वो सब शिक्षा को गुरुवर्गो का चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा को हर आदमी के सामने उपस्थापन करना चाहता है वो है प्रचारक है बाकी जो अधिकारी नहीं है वो प्रचार में जाएगा तो तिवेन्द्र ठाकुर बोलते हैं इसके द्वारा अव्यवस्था फैलेगा अव्यवस्था मिसमैनेजमेंट हो जाएगा इसके द्वारा प्रचार नहीं होगा बहुत सारे चीज बोलने का चीज है शिष्यों का कमी के कारण गुरुजी का अंदर ब्लेम दोषारोप करना उचित नहीं है हर हालत में मेरा गुरुजी बताएं बताए श्री भक्तिवल्लभ पित्र सिंह महाज जैसा इनका जो सरणागत ये सुदूरल है आज का जमा आजकल का जमाने में देखा नहीं जाता एक एक करके हम घटना को बताएं आज चौक जाओगे लेकिन टाइम इज लिमिटेड यू कैन नॉट पार्मिट मी टू स्पीक मोर सो आई लाइक टू स्टॉप नाउ मंसाकल्प दूर वर्ष की बाुच प्रति तन पावनुभ वैश्वी